होटल इलावर्त मुंबई शहर के सबसे लग्जरी होटल्स में से एक था इस होटल में शानदार कमरे और स्वीट के साथ ही टॉप लेवल का रेस्टोरेंट और अन्य एंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी मौजूद थी हर शाम को यहाँ पर मुंबई शहर के सारे रईस लोग जमा होते थे और यहाँ पर अपनी शाम गुजारा करते थे लेकिन विक्रांत की पहली के कोडवर्ड के अनुसार उसका एडवेंचर किसी होटल के भीतर किसी रेस्टोरेंट या कमरे के भीतर नहीं होने वाला था बल्कि ये एडवेंचर होटल के पार्किंग एरिया में होने वाला था होटल का पार्किंग एरिया पीछे की तरफ था अब तक रात के नौ बजकर 3 मिनट हो चुके थे अदृश्य शक्ति की पहली के अनुसार उसका एडवेंचर रात के नौ बजकर 9 मिनट पर होने वाला था विक्रांत गाड़ी ड्राइव करता हुआ होटल के पार्किंग एरिया में पहुंच गया होटल काफी बड़ा था ऐसे में इसका पार्किंग एरिया भी काफी बड़ा बना हुआ था विक्रांत जब पार्किंग एरिया में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ की अभी तो वो ग्राउंड लेवल पर ही है होटल की ये कार पार्किंग कुल दस फ्लोर की थी यानी की यहाँ की ऊंचाई काफी ज्यादा थी अदृश्य शक्ति की पहली के अनुसार एडवेंचर यहाँ से 13 मीटर की ऊंचाई पर होना था उसने अनुमान लगाया कि एक पार्किंग लेवल की ऊंचाई तकरीबन 5 मीटर है ऐसे में 13 मीटर की ऊंचाई पार्किंग के तीसरे लेवल पर आएगी। ऐसे में आई गई पार्किंग के तीसरे फ्लोर पर नैना की लैंड रोवर लेकर पहुंच गया तीसरे फ्लोर पर ज्यादा गाड़िया नहीं पार्क यहाँ पर काफी सन्नाटा फैला हुआ था विक्रांत इधर उधर नजर डालकर यहाँ की स्थिति का जायजा लेने लग गया फिर उसे याद आया आठ मीटर विक्रांत ने तुरंत अपना फोन निकालकर अपने घर से यहाँ तक के एग्जैक्ट डिस्टेंस चेक किया पता चला कि उसके घर से ऐसी होटल की थर्ड फ्लोर की पार्किंग की कुल दूरी 8,900 से 9,000 मीटर के बीच की थी यानी कि वो पहली के अनुसार बताए गए लोकेशन पर पहुँच चुका है अगर इस पहली में सच्चाई है किताब में पहली का सही हल दिया गया है तो एडवेंचर इसी जगह आरोप होना चाहिए और अब तो घड़ी में समय भी नौ बजकर नौ मिनट हो चुके हैं ऐसे में अब तो एडवेंचर को जाना चाहिए था लेकिन कहीं से कोई हलचल ही नजर नहीं आ रही थी विक्रांत इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से उसके अदृश्य शक्ति का संदेश है आज का टास्क खत्म हुआ आपका सक्सेस रेट है 141 प्रतिशत आपको मिला है खास हैकर टूल। 141 इकतालीस प्रतिशत सक्सेस रेट वजब हो गया अब तक विक्रांत का इतना ज्यादा सक्सेस रेट मात्र दो बार ही रहा था फिर अचानक उसे याद आया की आज का टास्क खत्म हो चुका इसका मतलब ये है की अब कोई भी एडवेंचर नहीं होने वाला है तो यहाँ कार पार्किंग में और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अदृश्य शक्ति की पहली और एस्ट्रोलॉजी की किताब का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है और उसमें जो अंकों का हल दिया गया था वो सब महज एक इतफाक रहा हो हो सकता है कि उन अंकों का कुछ और ही मतलब हो और मैं कुछ गलत अंदाजा लगाकर बैठा विक्रांत थोड़ा निराश हो उठा उसे अब तक लग रहा था की वो अदृश्य शक्ति की पहली को किताब के माध्यम से समझ सकता है लेकिन अब ऐसा लग रहा था उसे इस किताब से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली थी भले ही उसे एक तरफ से निराशा दूसरी तरफ इतना बहुत बड़ी बात विक्रांत ने सबसे पहले अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल को ओपन किया इस बार अदृश्य शक्ति ने उसे खास तरह का नया टूल दिया हुआ था उसे एक तरह की हैकिंग डिवाइस मिली हुई थी जिसकी मदद ऐसी विक्रांत किसी भी मशीन को हैक कर सकता था इस टूल की डिटेल इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद विक्रांत को पता चला कि वो इसे किस तरह अपने इस्तेमाल में ला सकता है इस हैकिंग टूल की मदद से वो किसी भी कस्टमर के में वायरस डाल सकता है उसके पासवर्ड और लॉग डिटेल निकाल सकता है कंप्यूटर में सेव कोई भी फाइल खोल सकता था कुल मिलाकर कम्प्यूटर का एक्सपर्ट नहीं होने के बावजूद विक्रांत किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकता था वाकई में यह काफी कमाल का टूल था और भविष्य में विक्रांत को इससे काफ़ी मदद मिल सकती है स्टूल की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद विक्रांत ने अदृश्य शक्ति के आज के दिए हुए पहली और उसके टास्क के बारे में सोचना शुरू कर दिया विक्रांत को याद आया कि उसे आज के लिए कोडवर्ड के रूप में चंद्रमा तूफान शब्द मिला हुआ था चंद्रमा का अर्थ विक्रांत की दौलत से था जो उसने बहुत कमाई थी सबसे पहले तो उसे मिस्टर अय्यर और बीस साल पुराने बेबे के मर्डर केस को सोल्व करने के एवज में पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी काफी इनाम दिया गया था उसे ये दोनों मर्डर केस सॉल्व करने और जंगल से डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी के कतिल गुरुजी को अरेस्ट करने के लिए तकरीबन पांच लाख रुपए का इनाम दिया गया था उसके बाद इगतपुरी के जंगल से खजाना ढूंढ निकालने के लिए विक्रांत को पुरातत्व विभाग की तरफ से तकरीबन एक करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था। जब वो आज पुरातत्व विभाग के ऑफिस गया था तो वहाँ वो अधिकारियों से मिलकर अपने इनाम की राशि भी पता करके आया था इसके बाद विक्रांत को उस नए जिम की कमाई भी मिल चुकी थी इस महीने के पूरे खर्च हटाने के बाद यानी कि वहां के वर्कर्स की सैलरी देने के बाद और बाकी का रेंट और लाइट आदि का बिल जमा करने के बाद विक्रांत को नेट दो लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। उसके ब्रांड दोस्त सरताज और उसके साथी मिलकर जिम को काफी अच्छे से चला रहे थे विक्रांत को वहां से काफी लाभ मिल रहा था ऐसे में चंद्रमा वाले कोडवर्ड के टास्क को विक्रांत ने बखूबी पूरा किया हुआ था इसके बाद उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से दूसरा कोर्डवर्ड तूफान दिया गया था जिसका अर्थ विक्रांत के स्टेटस से था और आज उसने अपने स्टेटस को भी बढ़ाने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया था सबसे पहले तो आज उसकी ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी जाहिर है इससे विक्रांत का स्टेटस बढ़ेगा उसके बाद मिस्टर अय्यर का मर्डर केस सोल्व करने और खजाने को ढूंढ निकालने के कारण विक्रांत की चर्चा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर मीडिया हाउस तक में होने लगी थी अब तक कई टीवी चैनल वाले उसका इंटरव्यू भी ले चुके थे उसके बाद खजाने को ढूंढ निकालने का पूरा क्रेडिट विक्रांत को मिल रहा था और इस खजाने के इतिहास के साथ विक्रांत का नाम भी जुड़ चुका था और अब आगे हर जगह जब भी इस खजाने की चर्चा होगी तब विक्रांत का इस हिसाब से अगर विक्रांत आगे और अच्छे से काम करता है तो उसका सक्सेस रेट इससे भी ज्यादा जा सकता है आज भले ही विक्रांत का सक्सेस रेट 141 प्रतिशत तक का था लेकिन फिर भी विक्रांत का मन उतना खुश नहीं था दरअसल उसे आज उम्मीद थी अनुमान गलत था एडवेंचर फिनिश हो चुका था इसका मतलब अब यहाँ कोई भी टास्क नहीं होने वाला था यानी की इस कार पार्क में कुछ भी नहीं होने वाला था विक्रांत निराश होकर यहाँ रुका रहा उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी लेकिन फिर भी उसने अभी तक अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं ये उम्मीद लग जगी हुई थी कि 9 बज के नौ मिनट पर यहाँ जरूर कुछ न कुछ होने वाला है अभी 9 बज के नौ मिनट होने में महज 30 सेकंड बाकी थे ऐसे में वो यहां अभी 30 सेकंड और रुककर देखना चाहता था विक्रांत गाड़ी में बैठा हुआ काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी उसे वहां पर अचानक से मोटर के घर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी विक्रांत ने अपने एक्सपीरियंस से एक सेकंड में ही अंदाजा लगा लिया कि यह किसी स्पोर्ट्स कार के इंजन की आवाज है तभी सामने से एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार बड़ी तेजी से विक्रांत की तरफ बढ़ी चली आ रही थी जैसे ही ये कार थोड़ी और करीब आई विक्रांत ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो फरारी है कार स्पीड से अंदर आकर विक्रांत की गाड़ी के पीछे टर्न लेते हुए रुक गई टर्न इतनी जोर की थी कि उसके पहिये जमीन पर घिसटते हुए आवाज भी करने लगे थे जैसे येलो फरारी यहां रुकी तुरंत ही उसके बटरफ्लाई डोर ओपन हुए और फिर उसमें से रेड टॉप और ब्लैक जैकेट पहने हुए एक लड़की बाहर निकलकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा दूसरी तरफ था ऐसे में विक्रांत अपनी गाड़ी के शीशे में से सिर्फ उसका बैक साइड ही देख पा रहा था गाड़ी से बाहर निकलते ही वो उल्टी करने लगी विक्रांत मदद करने के लिए उसके पास जाने की सोच रहा था अगर वो अपनी पुरानी लाइफ में होता तो जरूर उसे बात करने के लिए जाता भी लेकिन अभी वो नैना के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था इसीलिए विक्रांत चुपचाप गाड़ी में बैठा उस लड़की की हरकत देखता रहा ऐसा लग रहा था कि उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी उस देर तक उल्टी करने के बाद वो पार्किंग की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। वो सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर लड़खड़ाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तभी अचानक से विक्रांत के दिमाग में करंट की तरह एक ख्याल आया अभी ये फ्लोर जमीन से तेरह मीटर ऊंचाई पर है तो कहीं ये लड़की यहाँ से कूद कर सुसाइड करने की तो नहीं सोच रही ओ और मेरा एडवेंचर भी यही तो नहीं